युवकों के प्रति मेरी क्रांतिकारी योजना इस दानशील देश में हमें पहले प्रकार के दान के लिए अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान के विस्तार के लिए साहसपूर्वक अग्रसर होना होगा और यह ज्ञान विस्तार भारतवर्ष की सीमा में ही आबद्ध नहीं रहेगा इसका विस्तार तो सारे संसार भर में करना होगा और अभी तक यही होता भी रहा है जो लोग कहते हैं कि भारत के विचार कभी भारत से बाहर नहीं गए जो सोचते हैं कि मैं ही पहला सन्यासी हूं जो भारत के बाहर धन प्रचार करने गया वे अपने जाति के इतिहास को नहीं जानते यह कई बार घटित हो चुका है जब कभी भी संसार को इसकी आवश्यकता हुई उसी समय इस निरंतर बहने वाले आध्यात्मिक ज्ञान स्रोत ने संसार को प्लावित कर दिया राजनीति संबंधी विद्या का विस्तार रणभेड़ियों और सुसज्जित सेनाओं के बल पर किया जा सकता है लौकिक एवं समाज संबंधी विद्या का विस्तार आग और तलवारों के बल पर हो सकता है पर आध्यात्मिक विद्या का विस्तार तो शांति द्वारा ही संभव है जिस प्रकार चक्षु और कर्ण के गोचर न होता हुआ भी मृदु ओश बिंदु गुलाब की कलियों को विकसित कर देता है बस वैसा ही आध्यात्मिक ज्ञान के विस्तार के संबंध में भी समझो यही एक दान है जो भारत दुनिया को बार बार देता आया है जब कभी कोई दिग्विजय जाति उठी जिसने संसार के विभिन्न देशों को एक साथ ला दिया और आपस में यातायात तथा संचार की सुविधा कर दी तो ही भारत उठा और उसने संसार की समग्र उन्नति में अपने आध्यात्मिक ज्ञान का भाग भी प्रदान कर दिया बुद्धदेव के जन्म के बहुत पहले से ही ऐसा होता आया है और इसके चिन्ह आज भी चीन एशिया माइनर और मलर द्वीप समूह में मौजूद हैं जब उस महाबलशाली दिग्विजय यूनानी ने उस समय के ज्ञात संसार के सब भागों को एक साथ ला दिया था तब भी यही घटना घटी थी भारत के आध्यात्मिक ज्ञान के बाढ़ ने बाहर उमड़ संसार को प्लावित कर दिया था आज पाश्चात्य देशवासी जिस सभ्यता का गर्व करते हैं वह उसी प्लावन का अवरोध मात्र है आज फिर से वही सुयोग उपस्थित हुआ है इंग्लैंड की शक्ति ने सारे संसार की जातियों को एकता के सूत्र में इस प्रकार बांध दिया है जैसे पहले कभी नहीं हुआ था अंग्रेजों के यातायात और संचार के साधन संसार के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक फैले हुए हैं आज अंग्रेजों की प्रतिभा के कारण संसार अपूर्व रूप से एकता की डोर से बन गया है इस समय संसार के भिन्न भिन्न स्थानों में जिस प्रकार के व्यापारिक केंद्र स्थापित हुए हैं वैसे मानव जाति के इतिहास में पहले कभी नहीं हुए थे अतविसयोग में भारत फौरन उठकर ज्ञात अथवा अज्ञात रूप से जगत को अपने आध्यात्मिक ज्ञान का दान दे रहा है अब इन सब मार्गों के सहारे भारत की यह भाव राशि समस्त संसार में फैलती रहेगी मैं जो अमेरिका गया वहाँ मेरी या तुम्हारी इच्छा से नहीं हुआ वरन भारत के भाग्य विधाता भगवान ने मुझे अमेरिका भेजा और वे ही इसी भांति सैकड़ों आदमियों को संसार के अन्य सब देशों में भेजेंगे इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती अतएव तुमको भारत के बाहर भी धर्म प्रचार के लिए जाना होगा इसका प्रचार जगत की सब जातियों और मनुष्यों में करना होगा पहले यही धर्म प्रचार आवश्यक है धर्म प्रचार करने के बाद उसके साथ ही साथ लौकिक विद्या और अनान्य आवश्यक विद्याएं आप ही आ जाएंगी पर यदि तुम लौकिक विद्या बिना धर्म के ग्रहण करना चाहो तो मैं तुमसे साफ कह देता हूँ कि भारत में तुम्हारा ऐसा प्रयास व्यर्थ सिद्ध होगा वह लोगों के हृदयों में स्थान प्राप्त न कर सकेगा यहाँ तक कि इतना बड़ा बौद्ध धर्म भी कुछ अंशों में इसी कारणवश यहाँ अपना प्रभाव न जमा सका